संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व व्यास जी के द्वारा अर्जुन के प्रति भगवान शंकर की महिमा का वर्णन पूछा संजय द्रोणाचार्य के द्वारा वीर के मारे जाने पर मेरे पुत्रों तथा पांडवों ने आगे कौन सा कार्य किया संजय ने कहा महाराज उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाने पर महर्षि वैद व्यास जी स्वेच्छा से घूमते हुए अकस्मात अर्जुन के पास आ गए उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा से जब मैं अपने बाणों से शत्रु सेना का संहार कर रहा था उस समय देखा कि एक अग्नि के समान तेजस्वी महापुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं वे ही मेरे शत्रुओं का नाश करते थे, लोग समझते थे मैं केवल उनके पीछे पीछे चलता था भगवान बताइए वे महापुरुष कौन थे उनके हाथ में त्रिशूल था ईश्वर्य के समान तेजस्वी थे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे त्रिशूल का प्रहार करते हुए भी वे उसे हाथ से कभी नहीं छोड़ते थे उनके तेज से उस एक अंतरयामी प्रभु संपूर्ण जगत के ईश्वर है सबके शासक तथा वरदाता है तुम उन भगवान भुवनेश्वर की शरण जाओ वे महान देव है उनका हृदय विशाल है सर्वत्र व्यापक होते हुए भी वे जटाधारी रूप धारण करते हैं, हैं, हैं, उनके उनके रुद्र संज्ञा है, है, उनकी भुजाएं बड़ी मस्तक पर शिखा, पर शिखा, शरीर वे होकर भी हैं। किसे से पराजित न होने वाले और सबको सुख देने वाले हैं सबके साक्षी जगत की उत्पत्ति के, के, के कारण जगत के सहारे विश्व के आत्मा विश्वविधाता और विश्व रूप हैं। वे है वे प्रभु कर्मों के अधिष्ठाता कर्मों का फल देने वाले हैं सबका कल्याण करने वाले और स्वयंभू हैं संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा भूत भविष्य और वर्तमान के कारण भी वही हैं वे ही योग हैं वे ही योगेश्वर हैं वे ही सर्व हैं और वे ही सर्वलोकेश्वर सबसे श्रेष्ठ सारे जगत से श्रेष्ठ श्रेष्ठतम पर, परमेष्ठी भी वही है वे ही तीनों लोगों के श्रष्टा और त्रिभुवन के अधिष्ठान विशुद्ध परमात्मा है भगवान भव भयानक होकर भी चंद्रमा को मुकुट रूप से धारण करते हैं वे सनातन परमेश्वर संपूर्ण बागेश्वरों के ही ईश्वर हैं। वे अजय हैं, जन्म मृत्यु और जरा आदि विकार उन्हें छू भी नहीं सकते वे ज्ञान स्वरूप ज्ञान गम्य तथा ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ हैं। भक्तों पर कृपा करके उन्हें मनोवांचित वर्दिया करते हैं भगवान शंकर के दिव्य पार्षद नाना प्रकार के रूपों में दिखाई देते हैं वे सब महादेव जी की सदा ही पूजा किया करते हैं तात वे साक्षात भगवान शंकर ही वह तेजस्वी पुरुष है जो कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चला करते हैं उस घोर रोमांचकारी संग्राम में अश्वस्थामा कृपाचार्य और कर्ण जैसे महान धनुर्धर जिस सेना की रक्षा करते हैं उसे नाना रूपधारी भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन नष्ट कर सकता है और जब वे ही आगे आकर खड़े हो जाए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 उनके हजारों मस्तक हजारों नेत्र हजारों और हजारों चरण है। हैं। तुम उन वरदायक है वे धर्म स्वरूप और धर्म के स्वामी है कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने के कारण उनका उदर और शरीर विशाल है वे व्याघ्र चर्म उड़ा करते हैं ब्राह्मणों पर कृपा रखने वाले और ब्राह्मणों के प्रिय हैं जिनके हाथ में त्रिशूल, ढाल तलवार और पिनाक आदि शस्त्र शोभा पाते हैं उन शरणागत भगवान शिव की शरण में जाता हूँ इस प्रकार उनके शरण ग्रहण करनी चाहिए जो देवताओं के स्वामी और कुबेर की सखा हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है जो सुंदर वेद का पालन करते और सुंदर धनुष धारण करते हैं जो धन वेद के आचार हैं उन उग्र आयुध वाले देवश्रेष्ठ भगवान रुद्र को नमस्कार है जिनके अनेकों रूप हैं, अनेकों धनुष हैं, जो धनुषाणु एवं तपस्वी हैं उन भगवान शिव को प्रणाम है जो जो जगतपति, गणपति, यज्ञपति तथा जल और जिनका पीत और मस्तक के बाल सुवर्ण के बाल, समान कांतिमा है उन भगवान शंकर को नमस्कार है अब मैं मह, श्री महादेव जी के दिव्य कर्मों को अपने ज्ञान और बुद्ध के अनुसार बता रहा हूं यदि वे कुपित हो जाएं, तो देवता गंधर्व असुर और राक्षस पाताल में छिप जाने पर भी चयन से नहीं रहने पाते एक समय की बात है दक्ष ने भगवान शंकर की अवहेलना की इससे उनके यज्ञ में महान उपद्रव खड़ा हो गया सभी देवताओं पर भय छा गया जब उन्हें उनका भाग अर्पण किया गया तभी दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो पाया तब से देवता लोग भी सदा उनसे भयभीत रहते हैं पूर्वकाल की बात है तीन बलवान अशुरो ने आकाश में अपने नगर बना रखे थे, थे वे नगर विमान के रूप में आकाश में विचरा करते थे उन तीन नगरों में एक लोहे का दूसरा चांदी का और तीसरा सोने का बना था जो सोने का बना था उसका स्वामी था कमलाक्ष चांदी के बने हुए पुर में तारकाक्ष रहता था तथा तो लोहे के नगर में विद्युत नादी का निवास था इंद्र ने उन पुरों का भेदन करने के लिए अपने सभी्यों सभी को ब्रह्मा जी ने बरदान दे रखा है उसके घमंड में फूल कर ये भयंकर दैत्य तीनों लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं महादेव आपके सिवा दूसरा कोई उसका नाश नहीं करने में समर्थ नहीं है आप ही इन देव द्रोहियों का वध कीजिए देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने उनका ही रथ की ध्वजा और वनों के सहित संपूर्ण पृथ्वी ही रथ हुई नागराज शेष को रथ की धूरी के साम, में रखा गया चंद्रमा और सूर्य दोनों पहिए बने एक पत्र के पुत्र को और पुष्प दंत को जुए की ले बनाया मल्याचल का जुआ बनाया गया तक्षक नाग ने जुआ बांधने के रस्सी का काम दिया प्रतापी भगवान शंकर ने संपूर्ण प्राणियों को घोलों की में सम्मिलित किया, चार वेद रथ के चार घोड़े बनाए गए उपवेद लगाम बने गायत्री और सावित्री का पगहा बना ओंकार चाबुक हुआ और ब्रह्मा सारथी मंद्राचल को गांधी धनुष का रूप दिया गया और वास्पी नाग से उसकी प्रत्यंता का काम लिया गया भगवान विष्णु हुए उत्तम बाण और अग्निदेव को उसका फल बनाया गया वायु को वाण की पाख और वैवस्व को पूछ बनाया गया बिजली उस बाण की धार हुई। मेरे को प्रधान ध्वजा बनाया गया उस प्रकार सर्वदेव में दिव्य रथ तैयार कर भगवान शंकर उस पर आरूढ़ हुए उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे भगवान शंकर उस रथ में एक वर्ष तक रहे जब तीनों पूर्व आकाश में एकत्रित हुए तो उन्होंने तीन गाठ तथा तीन फल वाले बाढ़ से उन तीनों पुरों को भेद डाला दानव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी ना सके कालाग्नि के समान बाढ़ से जिस समय वे तीनों लोगों को भस्म कर रहे थे उस समय पार्वती पर, देवी भी देखने के लिए वहां आई उनकी गोदी में एक बालक था जिसके सिर में पांच सिखाए थी पार्वती ने देवताओं से पूछा यह कौन है इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया की आग जल उठी और उन्होंने उस बालक पर वज्र का प्रहार करना चाहा, चाहु उस बालक ने हंसकर उन्हें स्तंभित कर दिया उनकी वज्र सहित उठी हुई बाह की क्यों रह गई अपने वैसे ही बाह लिए इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए तथा उनको प्रणाम करके बोले भगवान पार्वती जी की गोद में एक अपूर्व बालक था हमने उसे नहीं पहचाना उसने बिना युद्ध किए खेल ही में हम लोगों को जीत लिया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 संबसर संध्या धाता विधाता विश्वात्मा और विश्वकर्मा भी वे ही हैं वे निराकार होकर भी संपूर्ण देवताओं के आकार धारण करते हैं इस देव सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं वे एक अनेक सौ हजार और लाख हैं के ब्राह्मण उनके दो शरीर बताते हैं शिव और घोर ये दोनों अलग अलग हैं इस दोनों में इन दोनों के भी कई भेद हो जाते हैं उनका घोर शरीर अग्नि और सूर्य आदि के रूप में प्रकट है तथा सौम्य शरीर जल नक्षत्र और चंद्रमा के रूप में वेद वेदांग उपनिषद पुराण तथा आध्यात्म शास्त्रों में जो परम रहस्य है वह भगवान महेश्वर ही हैं। अर्जुन यह है महादेव जी की महिमा इतनी ही नहीं वह अत्यंत महान तथा अनंत है मैं एक वर्ष तक कहता रहा तो भी उनके गुणों का पार नहीं पा सकता जो लोग सब प्रकार के ग्रह बाधाओं से पीड़ित हैं और सब प्रकार के पापों से डूबे हुए हैं वे वे भी यदि उनकी में आ तो प्रसन्न होकर उन्हें पाप-ताप से मुक्त कर देते हैं तथा तो आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन और प्रचुर भोग सामग्री प्रदान करते हैं कुपित होने पर वे सब का संहार कर डालते हैं महाभूतों के ईश्वर होने के कारण उन्हें महेश्वर कहते हैं वेदों में भी इनके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 वे सबके कर्मों में सब प्रकार के अर्थ सिद्ध करते हैं तथा संपूर्ण मनुष्यों का कल्याण हैं उन्हें हैं इसलिए शिव कहते महान विश्व का पालन करने से महादेव स्थिति के हेतु होने से और सबके उद्भव होने के कारण भाव कहलाते हैं कपि नाम है श्रेष्ठ का और विश्व धर्म का वाचक है वे धर्म और श्रेष्ठ दोनों है इसलिए उन्हें विषा कहते हैं उन्होंने अपने दो नेत्रों को बंद कर बलात् में तीसरा नेत्र उत्पन्न किया इसलिए वे त्रिनेत्र कहे जाते हैं अर्जुन जो तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए देखे गए थे वे पिनागधारी महादेव जी ही हैं जद्रत की प्रतिज्ञा करने पर श्री कृष्ण ने स्वप्न में गिरिराज हिमालय के शिखर पर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था वे ही भगवान शंकर जहाँ तुम्हारे आगे आगे चलते हैं जिन्होंने ही वे अस्त्र दिए जिनसे तुमने धानुओं का संहार किया है यह भगवान शिव का शतरुद्री उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है यह या धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है परम पवित्र तथा वेद के समान है भगवान शंकर का यह चरित्र संग्राम में विजय दिलाने वाला है इस शतरुद्री उपाख्यान को जो सदा पढ़ता और सुनाता है तथा जो भगवान शंकर का भक्त है वह मनुष्य सभी उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है अर्जुन जाओ युद्ध करो तुम्हारी विजय तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे मंत्री रक्षक और पार्शवर्ती भगवान श्री कृष्ण है संजय कहते हैं महाराज पराशन नंदर व्यास जी अर्जुन से कर, जैसे आए थे वैसे ही चले गए वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है वही इस पर्व के पाठ और श्रोवण से भी मिलता है इसमें वीर छत्रियों के महान यश का वर्णन किया गया है जो नित्य से पढ़ता और सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है इसके पाठ से ब्राह्मण को यज्ञ का फल मिलता है छत्र को संग्राम में सूर्य की प्राप्ति होती है तथा शेष दो वर्णों को भी पुत्र पौत्र आदि अभिष्ट वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। द्रोण पर्व समाप्त